ने कहा है, एक ही नदी में दोबारा उतरना असंभव है क्योंकि जब तुम दोबारा उतरने जाओगे वो नदी तो जा चुकी एक ही आदमी से दोबारा मिलना असंभव है क्योंकि जब तुम दोबारा मिलने जाओगे वो आदमी अब कहां रहा सब बदल चुका गंगा में कितना पानी बह गया पहली दफा मिले थे तब बड़ा प्रेमपूर्ण था मिले तो बड़ा उदास था वह आदमी वही नहीं पहली दफा मिले थे तो बड़ा क्रुद्ध था अब मिले तो बड़ा दयावान था ये आदमी वही नहीं है बुद्ध पर एक आदमी थूक गया और दूसरे दिन क्षमा मांगने आया बुद्ध ने कहा ना समझी मत कर तू कर तो कर मुझसे तो मत करवा जिस पे तू थूक गया थो आदमी अब कहां और जो थूक गया था वह आदमी अब कहां वह बात गई गुजरी हो गई भूल जाग मैं वही नहीं हूं घंटे में गंगा का कितना पानी बह गया तू वही नहीं मेरी तो फिक्र छोड़ लेकिन तेरी तो बात साफ है कल तू थूक गया था आज तू क्षमा मांगने आया तू वही कैसे हो सकता है थूकने वाला और क्षमा मांगने वाला दो अलग दुनिया जाग जे जाना मर जाइए जिसने जाना की मौत होगी उसने असली जीवन की खोज शुरू कर दी समय खोने जैसा नहीं है इसके पहले की समय हाथ से निकल जाए अवसर खो जाए जीवन पर जड़ पहुंच जानी चाहिए बोलिए सच धर्म न झूठ बोलिए जो गुरु दसे वाट मुरीदा जोलिए इसका अनुवाद सदा से किया जा रहा है कि तू धर्म से सच बोल झूठ ना बोल जो रास्ता गुरु दिखा दे उसी पर चल मैं थोड़ा फर्क करता हूं बोलिए सचु धर्म फरीद का शब्द है बोलिए सचु धर्म सत्य धर्म से बोल सत्य से बोल सच धर्म का अर्थ होता है स्वभाव से बोल जो तेरा वास्तविक स्वभाव है वही धर्म है अपनी प्रामाणिकता से बोल अपने अस्तित्व से बोल धर्म से सच बोल में बात चली जाती है धर्म से सच बोल जैसे कि हम किसी को कसम दिलवा रहे हो कि खा धर्म की कसम और सच बोल खा ईमान की कसम और सच बोल नहीं धर्म से सच बोल ऐसा नहीं सत्य धर्म से बोल वो तेरा जो स्वभाव है वो तेरा जो सच्चा धर्म जिसको कृष्ण ने स्वधर्म कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेया तू वहां से बोल जो तू है तू अपनी वास्तविकता से बोल ये दोनों अलग बातें धर्म से सच बोलने का मतलब ये है कि झूठ मत बोल जैसा तूने जाना हो वैसा बोल तथ्य बोल और जो अनुवाद मैं कर रहा हूं वह है तू अपनी वास्तविकता से बोल तथ्य की फिक्र मत कर सत्य बोल क्योंकि बहुत बार सत्य तथ्य के विपरीत होता है बहुत बार तथ्य बोलने से सत्य नहीं बोला जाता बहुत बार तुम बोलते हो बिल्कुल फैक्चुअल होता है तथ्यगत होता है लेकिन सत्य नहीं होता क्योंकि तुम्हारी वास्तविकता से नहीं बोला गया होता ऐसा समझो हिंदू मुसलमानों का दंगा हो रहा है एक हिंदू ने भी दंगा देखा एक मुसलमान ने भी दंगा देखा दोनों अदालत के सामने वक्तव्य देते हैं हिंदू कुछ और देखेगा जो मुसलमान ने देखा ही नहीं मुसलमान कुछ और देखेगा जो हिंदू ने देखा ही नहीं दोनों तथ्य बोल रहे हैं न तो हिंदू झूठ बोल रहा है ना मुसलमान झूठ बोल रहा है हिंदू भी वही बोल रहा है जो उसने देखा लेकिन सवाल तो यह कि देखने में ही व्याख्या हो जाती अगर हिंदू देख रहा है तो व्याख्या तो वही हो गई कुछ चीजें हिंदू देख ही नहीं सकता वो हिंदू होने के कारण असंभव है और कुछ चीजें मुसलमान नहीं देख सकता वो मुसलमान होने के कारण असंभव है जैसे समझो कि किसी ने कुरान जला दी तो मुसलमान के तो प्राण जला थी हिंदू के लिए एक किताब जो रद्दी बाजार में एक रुपए में बिक सकती थी वो जला दी इसमें झगड़ा झांसा क्या है इसमें क्या बिगड़ रहा दूसरी खरीद लो बाजार से एक रुपए की रद्दी जलाइए, हम मुसलमान की आत्मा जला दी जब किसी हिंदू की मूर्ति तोड़ी जाती तो मुसलमान के लिए पत्थर हिंदू के लिए परमात्मा है तथ्य काफी नहीं है मुसलमान कहेगा एक पत्थर को लोगों ने तोड़ा उसके लिए इतना उपद्रव मचाने की कोई जरूरत ना थी लोगों ने व्यर्थ शोरगुल मचाया हत्या की ये सब अकारण है एक पत्थर तोड़ा था हिंदू कहेगा हमारे परमात्मा पर हमला हो गया हम पे हमला हो गया हमारे प्राणों को गहरी से गहरी चोट पहुंचाई गई फिर जो भी हुआ वो कुछ भी नहीं हो उसके मुकाबले तथ्य तो तुम्हारी आंख से तथ्य बनता है तुम्हारी दृष्टि दृष्टिकोण उसमें सम्मिलित हो गया मैं किसको कहूंगा सच मैं दोनों को सच नहीं कहूंगा क्योंकि जब तक तुम हिंदू हो तुम सच नहीं हो सकते जब तक तुम मुसलमान हो तुम सच नहीं हो सकते क्योंकि तुमने कुछ धारणाएं पहले से ही मान लीं जो तुम्हें सच ना होने देंगी तुम जब न हिंदू की तरह बोलोगे ना मुसलमान की तरह बोलोगे जब तुम एक शुद्ध चैतन्य की तरह बोलोगे तब तुम सच धर्म से बोले तब तुम अपनी वास्तविकता से बोले तब तुमने न तो हिंदू के ढंग से कहा न मुसलमान के ढंग से कहा तब तुमने शुद्ध चैतन्य के ढंग से कहा और ये बड़ी अलग बात है ये बड़ी भिन्न बात है तथ्यों की बहुत फिक्र मत करना सत्यों की फिक्र करना क्योंकि तथ्य तो आदमी का मन ही निर्मित करता है असली सवाल उस सत्य के खोज का है जो आदमी का बनाया हुआ नहीं परमात्मा का बनाया हुआ है सत्य वह है जो परमात्मा के द्वारा है तथ्य वह है जो हमारी व्याख्या है तो व्याख्याएं तो बड़ी अलग अलग होती हैं मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र है मित्र भी और शत्रु भी क्योंकि दोनों कवि हैं और बड़ा वैमनस्य और बड़ी ईर्षा है वर्षों बाद मित्र से मिलना हुआ या शत्रु से स्वभावता जैसा कवियों की आदत होती है। एक दूसरे ने डींग मारना शुरू कर दी मित्र ने कहा कि वर्षों बाद मिले नसरुद्दीन तुम्हें पता भी ना होगा मेरे कविताओं को पढ़ने वालों की संख्या दुगनी हो गई नसुद्दीन ने कहा हद हो गई मुझे पता ही ना चला कि तुम्हारा विवाह हो गया <laughs> वो कह रहा है कि मेरे पढ़ने वालों की संख्या दुगनी हो गई नसुद्दीन कह रहा मुझे पता ही नहीं चला कब तुम्हारा विवाह हो गया क्योंकि और तो कोई उपाय नहीं तुम्हारे पढ़ने वाले दुग्ने हो जाए तुम अकेले पढ़ने वाले थे अब औरत और पढ़ती होगी इसके बाद तो कोई तुम्हारी कविता कोई और पढ़ेगा आंकड़े जितना झूठ बोलते हैं दुनिया में कोई चीज नहीं बोलती सरकारें जानती हैं अच्छी तरह इसलिए वो आंकड़ों में बात करती हैं वो झूठ बोलने के ढंग 1917 में रूस में क्रांति हुई साल भर बाद एक छोटे गांव के संबंध में अखबार में खबर छपी कि वहां शिक्षा दोगुनी हो गई अभी आंकड़ा बड़ा है लेकिन हुआ कुल इतना था कुछ स्कूल में एक ही मास्टर था और एक ही विद्यार्थी था अब दो विद्यार्थी हो गए थे शिक्षा दो गुनी हो गई सौ प्रतिशत बढ़ गई आंकड़े बड़े झूठ बोलते हैं राजनीतिक भली जानते हैं कैसे आंकड़ों का उपयोग करना तुम्हें समझ में ना आएगा उनके आंकड़े तुम देखो तुम मुल्क अमीर होता जाता है तुम गरीब होते जाते हो तुम भूखे मरते हो मुल्क की संपत्ति बढ़ती चली जाती उनके आंकड़े अगर तुम देखो तो कुछ और ही दुनिया है उनके आंकड़ों की और उनके आंकड़ों में घिरे वो बैठे रहते और हिसाब लगाते रहते नीचे असलियत बड़ी और है आंकड़े असलियत को छिपाते हैं उगाड़ते नहीं तथ्य तो तुम्हारी व्याख्या है तुम्हारे धारणा उसमें समाविष्ट हो गई सत्य निर्धारणा होकर देखी गई बात है फरीद के वचन का मैं अर्थ करता हूं बोलिए सचु धर्म तुम्हारी सच्चाई से तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारे धर्म से बोलो अपनी प्रमाणिकता से बोलो अप्रमाणिकता से नहीं और तभी यह संभव होगा तभी यह संभव होगा जो गुरुदसे वाट मुरीदा जो भी यह संभव होगा कि गुरु जो राह दिखाएगा तुम उस पर चल सकोगे उसके पहले नहीं क्योंकि उसके पहले तो गुरु जो रास्ता बताएगा उसमें भी तुम अपनी धारणा से हिसाब लगाओगे ये मेरा रोज का अनुभव है मैं कहता कुछ हूं लोग करते कुछ हैं, और उनसे मैं पूछता हूं वो कहते आपने ही तो कहा था तब मैं गौर करता हूं तो मैं पाता हूं कि उन्होंने कहा होशियारी की जो मैं कहता हूं उसमें से कुछ चुन लेते हैं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ पूरे के विपरीत हो कुरान में एक वचन है वचन यह है कि तू शराब पी नरक में सड़ाया जाएगा एक मुसलमान शराब पीता था मौलवी ने उसे कहा पागल तू सदा मस्जिद आता है सदा मेरी बात सुनता है हजार बार तूने सुना होगा यह वचन कि तू शराब पी और नर्क में सड़ाया जाएगा फिर भी तू पिए चला जा रहा तुझे होश नहीं आया उसने कहा मैं अभी आधे वचन को ही पूरा करने में समर्थ हूं तू शराब पी अभी बाकी वचन सामर्थ नहीं धीरे धीरे कभी कभी अंश पूरे के विपरीत हो सकता है कभी कभी खंड समग्र के विपरीत हो सकता है क्योंकि समग्र बड़ी और बात है तो मैं देखता हूं कि कहूं कुछ परिणाम कुछ हो जाता है वो चुनने वाला वहां बैठा है जब तक तुम अपनी प्रमाणिकता से ही बदलने को नहीं राजी हो तब तक कोई तुम्हें बदल ना सकेगा क्योंकि तुम्हें कोई कैसे बदलेगा जब तुम्ही बदलना चाहते हो अगर तुम ही अपने साथ खेल खेल रहे हो अपने को ही धोखा देने में लगे हो तो तुम्हें कोई भी नहीं जगा सकता सोए को कोई जगा दे वो जागा हुआ कोई आंख बंद किए पड़ा है उसको तुम कैसे जगाओगे वो जागना ही नहीं चाहता बोलिए सच धर्म न झूठ बोलिए जो गुरु दस्य वाट मरी दचोरी और फिर जो गुरु राह बता दे उसे सुनना अपनी वास्तविकता में उसे सुनना अपनी धारणाओं को हटाकर उसके इशारे को पहचानने की कोशिश करना उसकी तरफ से अपनी तरफ से नहीं क्योंकि तुम तो कुछ गलत ही समझोगे तुम गलत हो तुम जो व्याख्या करोगे वो गलत होगी तुम जो मतलब निकालोगे वो तुम्हारा अपना होगा वो जो कहता है उसे ठीक से सुन लेना अपने मन को अलग हटा के किनारे रखकर प्रेमी के रास्ता पार कर लेने पर प्रीतिमा को हिम्मत बंध जाती और जैसे जैसे तुम गुरु की बात मान के चलोगे गुरु की आंखों में तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा कि तुम्हारे संबंध में आस्था और आश्वासन आने लगा तुम अपनी फिक्र मत करना तुम गुरु की आंख में देखना तुम ये मत सोचना अपनी तरफ से कि मैं खूब बढ़ रहा हूं खूब कर रहा हूं ठीक विकास हो रहा है ये सवाल नहीं तुम इस बात को देखना कि गुरु तुम्हारे प्रति आश्वस्त हो रहा है या नहीं? अभी कल रात मैं एक जर्मन विचारक हेरीगेल की किताब पढ़ रहा था उसने छह वर्ष तक जापान में एक गुरु के पास धनुर्विद्या सीखी धनुर्विद्या के माध्यम से जापान में ध्यान सिखाया जाता है वो ज़िन फकीरों का एक रास्ता है और धनुर्विद्या में ध्यान बड़ी सुविधा से फलित होता है मगर बड़ा कठिन भी छह साल और हेरीगेल पहले से ही धनुर्विद्या में कुशल व्यक्ति था तो उसने सोचा था कि साल छह महीने में सब सीख के लौट आऊंगा तीन साल बीत गए कुछ भी हल नहीं होता और गुरु कुछ असंभव मालूम होता है क्योंकि वो बातें ऐसी कहता जो है जो हैरी के पकड़ में नहीं आती पहली तो बात वो ये कहता है कि लक्ष्य भेद हमारा लक्ष्य नहीं तीर तुम्हारा ठीक जगह लग गया इससे हमें कुछ लेना देना नहीं लग गया ठीक नहीं लगा ठीक असली सवाल तुम्हारे हृदय से तुम्हारे भीतर से जब तीर छूटा तब ठीक छूटा कि नहीं वो सवाल है ठीक तो कभी कभी ऐसे भी लग जाता है अंधेरे में भी लग जाता है ठीक तो तकनीकी ढंग से भी लग जाता है अगर कोई आदमी ने तकनीक सीख लिया तो तीर लग जाता है जाके ये सवाल नहीं है ध्यान कहां घटित होगा तुम्हारे भीतर जब तीर छूटता है उस क्षण का सवाल है उस क्षण ध्यान में छूटता है तो लगा लगे या ना लगे अगर ध्यान में ना छूटा विचारणा में छूटा तो लग भी जाए बेकार तीन साल बाद हेरी गिल को लगा मैं सिर पचा रहा हूं इस आदमी के साथ क्योंकि तीर का मतलब होता है लगना चाहिए पश्चिम का सोचने का ढंग यह कि जब तुम तीर सीख रहे हो तो उसकी कुल अर्थ इतना है कि कितनी बार निशाने पर लगता है अगर सौ लगने लगा तो तुम पूरे कलाकार हो गए और यह आदमी पागल है सौ तीर लगे तो भी उससे रिलाया जाता है वो कहता नहीं और दूसरी बात गुरु ने कही कि जब तुम तीर चलाओ तो तुम्हें नहीं चलाना चाहिए वो चला है परमात्मा तुम तो सिर्फ तीर लेके खड़े रहो उसने कहा ये बिल्कुल पागलपन हो गया वो कौन है वो कहां से चलाएगा मैं नहीं चलाऊंगा तो तीर कैसे चलेगा पर गुरु कहता चलेगा और गुरु जब चलाता है तो हैरी गिल भी देखता है कि बात तो ठीक कहता है जब वो तीर खींचता है तो हैरी गिल ने जाके उसकी मसल टटोल के देखी उसकी मसल पे जोर नहीं जो क्यों होना चाहिए इतनी बड़ी प्रत्यंचा को वो खींच रहा है मसल ऐसे है जैसे छोटे बच्चे की हो उसमें मसल है ही नहीं कहीं कोई तीर खींचने का तनाव नहीं चेहरे पे कोई तनाव नहीं और वो खड़ा रहता है तीर खींच के और जब तीर छूटता है तो ऐसे ही छूटता है जैसे कि वह गुरु उसको जिस ढंग से समझाता है वो प्रतीक उसको भी ठीक लगता है जापान में बांसों का बड़ा प्रेम है और गुरु कहता है जैसे बांस की शाखा पर बर्फ पड़ जाती तो बांस उसे झकझोरता थोड़ी है बांस वजन में झुक जाता है झुकता जाता झुकता जाता एक घड़ी आती बर्फ खुद ही सरक जाती फिर बांस अपनी जगह उठ के खड़ा हो जाता ऐसा ही तीर तुम खींच के खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, रहो एक घड़ी आती तीर अपने से छूट जाता है जैसे बर्फ सरक जाती है। वो उसकी समझ में नहीं आता उसने बड़े उपाय किए वो एक महीने भर की छुट्टी लेके दूर समुद्र के तट पे चला गया वो आदमी कुशल है वो उसने का कोई तरकीब होगी इसमें क्योंकि गुरु का हाथ बिल्कुल छूट जाता है तो उसने तरकीब साधली एक महीने उसने कई तरह के उपाय किए उसने एक तरकीब खोज ली वह तरकीब उसने यह खोजी कि तीर को खींच के वो खड़ा हो जाए और हाथ को इतने धीमे से छोड़े इतने आहिस्ते से छोड़े कि छोड़ने का पता ना चले धीमे से छोड़ दे और तीर छूट जाए वो महीने भर में निष्णात हो गया उसने कहा कि इतनी सी बात थी और मैं नाहक परेशान हो रहा था वो आया उसने तीर चला के गुरु को दिखाया गुरु एकदम चौंका इतना कभी नहीं चौंका था वो पास आया और उसने कहा वंस अगेन प्लीज एक बार फिर ये भी डरा हैरी गेल भी डरा कि उसने कुछ गड़बड़ हो गई या क्या तीर छूटा तो बिल्कुल सही गुरु को भरोसा ना आया कि ये छूट नहीं सकता क्योंकि ये तो छूट ही तब सकता है जब ध्यान चित्त हो ये तो ध्यान तो चित है नहीं अभी ये तीर छूटा कैसे इसने कोई तरकीब सीख ली दोबारा उसने तीर छोड़ के बताया गुरु ने उसके हाथ से प्रत्यंशा ले ली और उसकी तरफ पीठ करके बैठ गए जो कि जापान में बड़े से बड़ा अपमान है जो गुरु शिष्य का कर सकता है पीठ करके बैठ जान उसने कहा कि बात खत्म हो गई पंद्रह दिन तक बड़ी मिन्नतें की गुरु की आदमियों से खबरें पहुंचाई उसने कहा कि नहीं जब शिष्य गुरु को धोखा दे तो फिर कोई उपाय नहीं हेरीगेल ने लिखा मैंने धोखा दिया नहीं था यह पश्चिमी और पूर्वी बुद्धि का भेद मैंने कोई धोखा दिया नहीं था मैंने तो सोचा था कि मैंने कोई तरकीब खोज गुरु ने उसको ऐसा लिया कि धोखा दिया गया बाश्किल गुरु राजी हुआ और उसने कहा दोबारा ऐसी भूलना हो अन्यथा मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूंगा वो जो पीठ फेर के बैठ जाना है छह पार गोरी मनु धीरिया जैसे कि प्रेमी नदी में पार करके आ रहा है और प्रेसी इस किनारे खड़ी है और प्रेमी उस पार से आ रहा है नदी तेज है भयंकर उसका प्रवाह है या वर्षा की बाढ़ है उतुंग तरंगे और गोरी का डर और गोरी का मन कपरा है कि पता नहीं प्रेमी पार कर पाएगा नहीं कर पाएगा नदी तो ना ले जाएगी वो संकित है वो आश्वस्त नहीं पर जैसे जैसे प्रेमी पास आने लगता है इस किनारे के गोरी आश्वस्त होती जाती प्रेसी को धीरज बनता जाता है अब अब डर नहीं गुरु किनारे खड़े शिष्य को ऐसे ही देखता है तुम गुरु की नजरों पर नजर रखना जब तुम उसमें पाओ कि आश्वासन आ गया जब तुम पाओ कि गुरु प्रसन्न है जब तुम पाओ कि वो मुस्कुरा रहा है, जब तुम पाओ कि आशीष बरसते हैं उससे जब तुम पाओ क्या वो आश्वस्त है तभी तुम आश्वस्त होना अपनी तरफ से आश्वस्त मत हो जाना नहीं तो तुमको धोखा दे लोगे अपने तुम्हारे धोखे देने की इतनी संभावना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं तुम अपने पर भरोसा मत कर लेना छे लंग दे पार गोरी मन धीरिया कि प्रेमी पास आ गया अब ज्यादा दूर ना रही हाथ दो हाथ हाँद मारने की बात किनारा लग जाएगा गोरी के मन धीरे जा गया प्रेमी के नदी पार कर लेने पर जैसे प्रीतिमा को हिम्मत बन जाती ऐसी ही जिस दिन तुम गुरु की आंख में हिम्मत बंदी देखो तुम्हारे बाबत आश्वस्त देखो गुरु को उसी दिन आश्वस्त होना उसके पूर्व नहीं तू क्रोस से चीर दिया जाएगा यदि तू कंचन की तरफ लुभाएगा कंचन वन्य पासे कलवत्ती चीरिया और प्रेम के जगत में एकमात्र ही भटकाव है वो धन है। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक को बड़ी गहरी बात है फरीद गहरा है कि प्रेम से चूकने का एक ही उपाय है और वह है कि तू कंचन में उस सुख हो जाए तू धन में उस सुख हो जाए अब यह नाजुक है यह ख्याल बड़ा गहरा है और मनोविज्ञान अब इसकी खोज कर रहा है धीरे दीर धीरे और मनोविज्ञान कहता है कि जो आदमी धन में उत्सुक है वो आदमी प्रेम में उत्सुक नहीं होता ये दोनों बात एक साथ होती ही नहीं ऐसे ही जैसे जो आदमी पूरब चल रहा है वो पश्चिम की तरफ नहीं चल रहा क्यों धन और प्रेम में इतना विरोध है प्रेम बड़े से बड़ा धन है जिसने प्रेम को पा लिया उसे धन मिल गया वो अपनी गरीबी में भी हीरे जवारातों का मालिक है लेकिन जिसने प्रेम नहीं पाया उसके लिए फिर एक ही रास्ता है कि धन इकट्ठा करे ताकि थोड़ा सा आश्वासन तो मिले कि मेरे पास भी कुछ है धन प्रेम का सब्स्टिट्यूट है परिपूरक है इसलिए कृपण आदमी प्रेमी नहीं होता कंजूस प्रेमी नहीं होता हो नहीं सकता नहीं तो वो कंजूस नहीं हो सकता ये दोनों बात एक साथ नहीं घट सकती ये विपरीत है जितना तुम धन को इकट्ठा करते हो उतना ही तुम्हारा प्रेम पर भरोसा कम है तुम कहते हो कल क्या होगा बुढ़ापे में क्या होगा हालत बिगड़ जाएगी आर्थिक तो परिस्थिति कैसे संभालूंगा प्रेमी कहता है क्या करेंगे जो प्रेम आज करता है वो कल भी करेगा जिसने आज प्रेम दिया है और भरपूर किया है वो कल भी फिक्र लेगा अगर तुम किसी को पाते हो जो तुम्हें प्रेम करता है तो तुम्हें बुढ़ापे की चिंता ना होगी लेकिन अगर तुम्हारा कोई नहीं प्रेमी तुमने किसी को इतना प्रेम नहीं दिया न कभी इससे इतना प्रेम लिया तो तिजोरी ही सहारा है बुढ़ापे में और फिर तुम्हें डर है प्रेमी तो धोखा दे जाए तिजोरी कभी धोखा नहीं देती प्रेमी का क्या भरोसा आज सांथक अलग हो जाए धन ज्यादा सुरक्षित मालूम बढ़ता है प्रेमी माने न माने धन तो सदा तुम्हारी मानकर चलेगा धन तो कोई अर्चन खड़ी नहीं करता मालकियत पूरी स्वीकार करता है फिर धन का तुम जैसा उपयोग करना चाहो जब करना चाहो वैसा कर सकते हो प्रेमी का तुम उपयोग नहीं कर सकते प्रेमी प्रेम में कुछ करे ठीक प्रेमी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती मनोवैज्ञानिक कहते हैं छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अगर मां उसको प्रेम करती हो तो वो ज्यादा दूध नहीं पीता आपको भी अनुभव होगा अगर मां बच्चे को ठीक प्रेम करती तो मां सदा परेशान रहती कि उसको जितना दूध पीना चाहिए वो नहीं पी रहा जितना खाना खाना चाहिए वो नहीं खा रहा वो उसके पीछे लगी चौबीस घंटे के और खाओ क्यों क्योंकि बच्चा जानता है जिस स्तन से दूध अभी बाहा प्रेम से भरा हुआ जब भूख लगेगी फिर बहेगा भरोसा है लेकिन अगर मां बच्चे को प्रेम ना करती हो नर्स हो माना हो तो बच्चा छोड़ता ही नहीं स्तन क्योंकि बच्चे को डर है तीन घंटे बाद जब भूख लगेगी नर्स उपलब्ध रहेगी नहीं रहेगी इसका कुछ पक्का नहीं भविष्य अंधकारपूर्ण है इसलिए तुम देखोगे जिन बच्चों को प्रेम नहीं मिला उनके पेट बड़े पाओगे जिन बच्चों को प्रेम मिला उनके पेट बड़े नहीं पाओगे पेट बड़ा मां की तरफ से प्रेम नहीं मिला इसका सबूत है बड़ा पेट यह कह रहा है कि थोड़ा भोजन हम इकट्ठा कर लें वक्त बेवक्त के लिए क्योंकि कुछ भरोसा तो है नहीं नर्स का क्या भरोसा मां का अगर वो सिर्फ शरीर की ही माँ हो और हृदय से प्रेम ना बहता हो वो भरोसा ना हो तो बच्चा बेचारा अपनी सुरक्षा कर रहा है वो ये कह रहा है थोड़ा अतिरिक्त हमेशा रखना चाहिए कभी रात भूख लगेगी कोई उठाने वाला ना होगा तो पेट भरा होना चाहिए तुम ध्यान रखना गरीब लोग ज्यादा खाते हैं क्योंकि कल का भरोसा नहीं अमीर की भूखी मिट जाती क्योंकि जब चाहिए तब मिल जाएगा अमीरों के पेट बड़े होने चाहिए वस्तुतः लेकिन तुम पाओगे अकालग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के पेट बहुत बड़े हो जाते सारा शरीर सूख जाता पेट बड़ा हो जाता क्योंकि जब मिल जाता तब वो पूरा खा लेते हैं जरूरत से ज्यादा खा लेते क्योंकि दो चार पांच दिन चलना पड़ेगा क्या पता बिना खाने के चलना पड़ेगा मां के स्तन पर बेटे को दूध रास्ते खुलते एक प्रेम का रास्ता है एक पेट का रास्ता है पेट यानी धन पेट यानी तिजोड़ी एक प्रेम का रास्ता है प्रेम यानी प्राण प्रेम यानी आत्मा तिजोरी यानी शरीर प्रेम यानी परमात्मा तो जिनके जीवन में प्रेम की कमी है वो धन पर भरोसा रखेंगे इसलिए फरीद कहता है कंचन वन्य पासे कलबत्ती चीरिया और ध्यान रखना प्रेम के रास्ते में धन के अतिरिक्त तो और कोई बाधा नहीं अगर धन की तरफ झुका लुभाया तो आरे से चीर दिया जाएगा इसका कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कोई आरे से किसी को चीर देगा लेकिन जब प्रेम कट जाता है तो प्राण ऐसे ही कट जाते हैं जैसे आरे से चीर दिए गए हो से हयाती जग ना कोई थिरु रहिया, शेख इस दुनिया में कोई हमेशा रहने वाला नहीं जिस पीढ़े पे हम बैठे हैं उस पर कितने ही बैठ चुके वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस जगह तुम बैठे हो वहां कम से कम दस आदमियों की लाशें दफनाई जा चुकी इंच इंच जमीन पर करोड़ों करोड़ों लोग दफनाए जा चुके तुम भी थोड़े दिन बाद जमीन के भीतर होगे कोई और तुम्हारे ऊपर बैठा होगा परत दर पर दबते जाते सिख इस दुनिया में कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध वचन है सभ्य संघार अनिच्च इस संसार में सभी कुछ बहावमान बहता जा रहा है परिवर्तनशील है इसमें कहीं भी कोई किनारा नहीं लहरों को किनारे मत समझ लेना और उनको पकड़ के मत रुक जाना और जिस जगह तुम बैठे हो बैठे बैठे अकड़ मत जाना उसको सिंहासन मत समझ लेना सब सिंहासनों के नीचे कब्रें दबी जैसे कुलंग पक्षी कांतक में आते हैं चैत में दावानल सावन में बिजलियां आती हैं और जाड़े में जैसे कामनी अपने प्रीतम के गले में बाहें डाल देती है ऐसे ही सब क्षण को आता है और चला जाता है इस सत्य पर तू अपने मन में विचार कर कि यहां सब क्षण भंगुर शाश्वत के सपने मत सजा शाश्वत के सपने सजाएगा तो भटकेगा क्षण के सत्य को देख इस पर तू अपने मन में विचार कर मनुष्य के गढ़े जाने में महीनों लगते टूट जाने में क्षण भी नहीं लगता फरीद कहते हैं जमीन ने आसमान से पूछा कितने खेने वाले चले गए शमशान और कब्रों में उनकी रूहें झिड़कियां झेल रही चले चढ़न हार विचारा लई मनो चलती हुई हालत है चल ही रहे हैं मौत की तरफ चले चढ़न हार चल ही पड़े हैं जन्म के साथ ही आदमी मरने की तरफ चल पड़ा है चले चलन हार विचारा ले मन ठीक से सोच ले यहां घर बनाने की कोई जगह नहीं यहां रात रुक जा ठीक मंजिल यहां नहीं पड़ा हो बस सुबह उठे और डेरा उठा लेना है चले चलन हार विचारा ले मनो गढ़ेदियां चीमाए तुरन्दियां हिखनो छह महीने लग जाते हैं बच्चे के गढ़ने में क्षण भर में मिट जाता है मरने में क्षण भर नहीं लगता जिमी पूछे आसमान फरीदा खेवत कि नहीं गए जमीन आसमान से पूछती है फरीद कितने खेने वाले नावें चलाने वाले माझी आए और चले गए जारन गोरा नाली ओला जी सहे और अब वे कहाँ हैं जो बड़ा मस्तिष्क उठा के माझी बने थे जो नावों पर अकड़ के बैठे थे जिन्होंने सिंहासनों को शोभामान किया था वे अब सब कहाँ हैं वे सब बड़े खेने वाले लोग कहाँ खो गए शमशान और कब्रों में उनकी रूहें झिड़कियां झेल रही हैं अब वे अपने लिए ही पछता रहे कि उन्होंने जीवन व्यर्थ खोया अब वे रो रहे कि उन्होंने कुछ ना किया जो करने योग्य था और वह सब कमाया जो मिट्टी था हीरे गंवाए कंकड़ी इकट्ठे किए कूड़ा करकट संभाला संपदा खोई अब वे झिड़कियां झेल रहे हैं खुद पछता रहे जीवन जिसे तुम जीवन कहते हो जीवन नहीं वो तो केवल मरने की प्रतीक्षा है मृत्यु के द्वार पर लगा क्यों है अब मरे तब मरे एक और जीवन है एक महाजीवन है धर्म उसी का द्वार है लेकिन जो इस जीवन को मृत्यु जान लेगा वही उस महाजीवन की खोज में निकलता है इस पर ठीक से सोचना फरीद ठीक कहता है खूब मन ठीक से विचार कर ले यही जीवन हो सकता है ये क्षणभंगुर जो अभी है और अभी गया हवा के झोंके में कपते हुए पत्ते की भांति जो प्रतिपल मरने के लिए कपड़ा है सुबह के उगते सूरज में जैसे ओस समा जाती विलीन हो जाती खो जाती ऐसा मौत किसी भी दन तुझे त्रोहित कर देगी ये तेरा होना कोई होना है इस पर ठीक से विचार कर ले जिन्होंने भी ठीक से विचार किया वे ही नए अस्तित्व की खोज में लग गए बुद्ध ने देखा मरे हुए आदमी को पूछा अपने सारथी को क्या हो गया है ऐसे सारथी ने कहा सभी को हो जाता है अंत में सभी मर जाते बुद्ध ने कहा रथ वापस लौटा ले सारथी ने कहा लेकिन हम युवक महोत्सव में भाग लेने जा रहे थे वे आपकी प्रतीक्षा करते होंगे क्योंकि राजकुमार गौतम ही युवक महोत्सव का उद्घाटन करने को था गौतम बुद्ध ने कहा अब मैं युवक न रहा जब मौत आती है और मौत आ ही रही कैसा यौवन कैसा उत्सव वापिस लौटा ले मैं मर गया इस आदमी को मरा हुआ देखकर मैं जिसे अब तक जीवन समझता था वो मिट गया अब मुझे किसी और जीवन की तलाश में जाना उस जीवन की खोजी धर्म आज इतना है